श्री माँ शारदा देवी दृष्टिकोण कोवालपाड़ा आश्रम में श्री माँ श्री रामकृष्ण देव की प्रतिष्ठा करेंगे यह जानकर भक्तों ने यथासाध्य आयोजन कर रखा था मां ने आश्रम में पहुँच स्नान आदि के बाद वेदी पर श्री राम कृष्ण की तथा अपनी तस्वीर रखकर यथाविधि पूजन की उनके आदेश से किशोरी महाराज ने होमादि किया पूजा के बाद सबको प्रसाद मिला इसके बाद दोपहर को भोजन करने के पहले सीमा के सीमा माँ केदार बाबू की मां दख्मे दीदी और नलनी दीदी के साथ केदार बाबू के घर घूमने गई यह सुन प्रकाश महाराज ने तंग आकर कहा तुम लोग मां की मर्यादा कुछ भी नहीं जानते हमें न कहकर उन्हें पैदल क्यों ले गए खैर अब लौटने के समय मां को पालकी पर ले आना इतना कहवे स्वयं ही पालकी कहार और दो आश्रम वासियों को सांस लिए केदार बाबू के घर की ओर चले बीच में ही माताजी से भेंट हो गई प्रकाश महाराज ने उनसे पालकी पर बैठने का अनुरोध किया सीमा उस समय तो विरक्ति पूर्वक पालकी पर बैठ गई पर आश्रम आकर वे डांटती हुई कहने लगी यह हमारा गांव है कुआलपाड़ा है मेरा बैठक खाना ये सभी लड़के हम हमारे अपने आदमी मैं इधर आकर जरा स्वतंत्रता से घूमूंगी गु, फिर कलकत्ते से आने पर मानो जान में जान आ जाती है तुम सब तो मुझे वहाँ पिंजड़े के में बंद करके रखते हो मुझे सदा संकुचित होकर रहना पड़ता है जहाँ भी यदि तुम्हारे कहने के मुताबिक मुझे पैर बढ़ाना पड़े तो वह मुझसे नहीं होगा शरद को लिख दो तब प्रकाश महाराज ने क्षमा प्रार्थना करते हुए कहा कि उनकी तरफ से कोई त्रुटि न रह जाए इसीलिए वे ऐसा करने गए पर उससे अनजाने में न कि स्वाधीनता में जो बाधा पहुंची उसके लिए उन्हें हार्दिक दुख है यह निश्चय हुआ कि छह बजे के पहले ही फिर यात्रा शुरू होगी इसलिए रास्ते का भोजन पहले ही तैयार कर रखना होगा लेकिन आश्रम वासियों की यथाशक्ति चेष्टा करने पर भी समयानुसार काम पूरा न हो सका इसके प्रकाश महाराज चिड़ रहे हैं यह देख आश्रम वासियों ने परामर्श दिया कि कलकत्ता जाने वाले रवाना हो सकते हैं पीछे जैसे भी हो खाना पहुंचा दिया जाएगा सारी बातें सुनकर श्रीमान ने प्रकाश महाराज से कहा तुम सिर गर्म करके इतना क्यों झल्ला रहे हो यह हमारा गांव है कलकत्ते की तरह यहां सब कुछ घड़ी देखकर कर थोड़े ही हो सकता है देख तो रहे हो कि ये लड़के सवेरे से किस प्रकार अथक परिश्रम कर रहे हैं तुम कुछ भी कहो न कहो यहाँ से बिना खाए नहीं जाना होगा अंत में भोजनादि के बाद प्राय आठ बजे सब लोग आठ बैलगाड़ियों पर विष्णुपुर की ओर रवाना हुए